सार रु जी सूत्र बोलो अनुदित अनुदित शवन चा प्रत्यय आगे प्रतियते अनुदित सूत्र के द्वारा सवन संख्या होती है या ग्राहक संख्या होती है हैं ग्राहक संख्या कितने हाथ उठाओ क्या है क्या संख्या तो होती है हैं सूत्र के द्वारा क्या संख्या होती है ग्राहक संख्या हाँ वाले हाथ उठाओ क्या संख्या होती है ग्राहक संख्या वाले हाथ उठाओ मैं कहता हूँ फिर पूछते देखते सवर्ण संज्ञा सवर्ण संज्ञा वाले कितने बताओ इस सूत्र के द्वारा सबन संज्ञा होती है कितने में हाथ उठाओ अनुदित सवन सूत्र के द्वारा सवन संज्ञा होती है कौन मानते हैं उठाओता नहीं सवन संज्ञा नहीं होती और ग्राहक संज्ञा होती है देखो सवन संज्ञा भी नहीं होती है ग्राहक संज्ञा भी नहीं होती है ग्राहक का नाम आया वृत्ति में क्या दिया है ग्राहक संज्ञा इस सूत्र के द्वारा कितने संज्ञा होती है क्या क्या संज्ञा होती है लेकर अकाउंट से दिखाएगा किस <laughs> लिखो तो क्या क्या संज्ञा होती है सब लोग को ले फिर बाद में देखना रहे हैं कहते ठीक है ये सूत्र के द्वारा क्या क्या संज्ञा होती है सवन संज्ञा है ग्राहक संज्ञा है क्या संज्ञा है एक संज्ञा है दो संज्ञा है तीन संज्ञा लिखो जो संज्ञा लिखो नहीं बैठ सब लोग आएंगे तो चले या नहीं खाली लेख लो फिर हम बताएंगे अपने आप देखना कितने ठीक है एकदम पीछे जागा रास्ता नहीं जो रुको पीछे वाला इधर आ जाओ कोई आएगा तो आ सकता है जैसे पीछे एक लाइन एक लाइन आ जाओ इधर पीछे वाला एक लाइन इधर आ जाओ हाँ फिर और कोई है हाँ आ, आ जाओ रास्ता पीछे दो लाइन छोड़ करके इधर हो गया ये प्रथम लाइन वाले बताओ कितने संज्ञा आए तो एक प्रथम लाइन फर्स्ट एक कितने संज्ञा है नहीं दूसरे लाइन बोलो कितने संज्ञा है कोई उत्तर नहीं किसके पास तीसरे लाइन बोलो कितने संख्या है जोर से बोलो जी सुनाई पड़े उन्नीस ही है हाँ प्रथम द्वितीय में किसको मान लेंगे कितने संख्या हाँ चतुर्थ लाइन वाले बोलो कितने संख्या है सत्रह हाँ ये कितनी संख्या है उन्नीस <laughs> उन्नीस है हाँ ये कितने बोल रही है सत्रह कितने है ए <नारा. laughs> बोलो सब कितने संख्या <laughs> <आथारा? laughs> <laughs> है अठारह कितने सत्रह है कितने इक्कीस सत्रह अठारह उन्नीस उससे अतिरिक्त अधिक किसके पास है उन्नीस से अधिक कौन हो मैडम कितने चौदह सैंतीस हाँ हाँ एक अधिक हुआ ठीक है सैंतीस कैसे बताओ क्या, क्या क्या बोलो क्या सुनो सब जोर से बोलो पाँच ये पच्चीस हो गया हाँ ठीक है क ख ग ख ये पाँच पाँच पच्चीस संख्या है समझ गए सब लोगों को मार समझ आता है पच्चीस संख्या हाथ उठाओ पच्चीस संज्ञा जो मानते हैं पच्चीस संज्ञा मानने वाले हाथ उठाओ पच्चीस संज्ञा है नहीं टू कुतने यही संज्ञा है पांच है पच्चीस है क्या है संज्ञा है संगी है संज्ञा और संगी संज्ञा है नाम जिसका नाम उसको क्या कहेंगे नामी चैत्र के नाम है चैत्रम पश्य तो नाम को देखना या व्यक्ति को देखना चैत्रम पश्य का अर्थ चैत्र शब्द को देखने के लिए कहते हैं या नामी को देखना नामी चैत्र शब्द लेंगे तो नाम लेंगे तो नामी का ग्रहण होता है ज्ञान होता है चैत्र कुत्र तो चैत्र शब्द नहीं चैत्र जिसका नाम वो कहाँ गया सब कहते आपका नाम कोई ले, लेने पर आप सुनते हो ना और नाम आप है क्या आप नामी आपका नाम है इसी प्रकार यहाँ कु चू टू तू पु ये है नाम संज्ञा है इनके संगी है कु का कु के संघी कितने पांच क्या क्या ख ये पांच को जब कहना पड़ेगा एक क्या कहन से पाँच का ग्रहण हो जाएगा कु कोई गु कहेगा तो ग्रहण हो जाएगा नहीं तो। खु कहेंगे तो घू तो। कहेंगे तो नहीं, नहीं।, नहीं। कु में क में उ उत्स के है तो किंतु क कहन से नहीं कु कु कहेंगे तो पांच लेंगे और कहेंगे तो कितने लेंगे जिनको पाँच कु कहन से लेते उन्हें पांच को चू कहन से लेंगे नहीं ऐसे कु चुप पाँच हो गए क्या है संज्ञा या संघी है पांच संज्ञा पांच क्या है संज्ञा को टू ये क्या है संज्ञा है को क्या है, है, है। संज्ञा किसकी कब्र की संघी कितने हैं चू क्या है संगी कौन है कौन है अभी चू कहेंगे तो किसका ग्रहण होगा देखो जो ग्राहक संज्ञा कहते हैं ना ग्राहक संज्ञा नहीं संज्ञा स्वयं ग्राहक है नाम होता है ग्राहक ग्राहक है ज्ञान जनक को ग्राहक कहते ग्रहण करने वाला ज्ञान करने वाले को कहते ग्राहक ये सूत्र ग्राहक संज्ञा नहीं बनाता है ये सूत्र संज्ञा करता है को एक संज्ञा चू एक संज्ञा टू एक कितनी संज्ञा हो गई पाँच और कोई संज्ञा है और कोई क्या संज्ञा है अप्रत्यय अण जो अप्रत्यय विशेषण है ये कुचू टू तुपु का विशेषण है या नहीं अविद्यमान अण जैसे सवन की संज्ञा है इसे कर्ग कु विद्यमान होना चाहिए अभिद्यमान होना चाहिए हैं? अभिद्यमान का संबंध अण के साथ होता है उदित के साथ नहीं अविद्यमान अन् उदिच उदित अविद्यमान का गया उदित विद्यमान हो अविद्यमान हो सवर्ण की संज्ञा है सवर्ण का ग्राहक हो जाएगा सूत्र है चोह कुहु मार्मीय सूत्र क्या सूत्र बोलो क्या करता है सवर्ग को क वर्ग आदेश होगा कोई निमित्त है जल पर में हो अथवा पदार्थ में हो सह वर्ग को क वर्ग आदेश हो दे चोह कु में चोह कुहू इसमें विद्यमान कुछ है विद्यमान है क्या विद्यमान कु है विद्यमान और चू विद्यमान है या नहीं? नहीं, नहीं नहीं तो कोई इसमें कोई प्रत्यय है अणुदित सूत्र में जो प्रत्यय कहा गया ना प्रत्यय सबन का सबन की संज्ञा होती या प्रत्यय नहीं होती प्रत्यय सबन की संज्ञा है या नहीं नहीं ये प्रत्यय से भिन्न सबने की संज्ञा प्रत्यय सबने की संज्ञा नहीं किस किस प्रत्यय को छोड़ना बोलो दो चार प्रत्यय बोलो कौन से प्रत्यय को छोड़ना है ए कौन सा प्रत्यय छोड़ना है बोलो तस्यापत्यम इसको ले छोड़ना है लेना है ए देखो प्रत्यय शब्द का अर्थ है यहाँ ये यह संज्ञा प्रत्यय नहीं जो तृतीय अध्याय में प्रत्यय आएगा प्रत्यय परस जो प्रत्यय नहीं लेना प्रत्यय शब्द का क्या अर्थ विध्यमान कार्य प्रत्यय विधियमान इति प्रत्यय प्रत्ययते प्रत्य का क्या अर्थ है विधियते जिसका विधान किया जाता है वो प्रत्यय चोह कुह इसमें प्रत्यय हो कौन होगा कु होगा कु विधियमान है कु क्या है विधियमान इसको प्रत्यय कहा जाएगा ये प्रत्यय हो गया अप्रत्यय रहा तो ये सबन की संज्ञा होगी या नहीं होगी सबन की हो जाएगी ये प्रत्यय है अप्रत्यय है प्रत्यय है अप्रत्यय अप्रत्य नहीं ना तो अप्रत्यय नहीं तो, अप्रत्य तो सबन की संज्ञा होगी हाँ अप्रत्यय होने पर भी सबन की संज्ञा है क्योंकि अप्रत्यय का अन्य किसके साथ करना आन के साथ आन रुक क्या आन अप्रत्यय होना चाहिए उदित अप्रत्यय हो अथवा प्रत्यय हो दोनों को चुह कुमें चु प्रत्यय है अप्रत्यय है अप्रतय है, है नहीं अ कु प्रत्यय है तो दोनों में कौन सवन की संज्ञा होगी चू सवन की संज्ञा है कु हाँ देखो प्रत्यय हो अथवा नहीं हो विधियमान हो अथवा उद्देश्य हो चू है उद्देश्य कु है विधियमान चूह कु चूह के स्थान पर कु आदेश होता है च वर्ग के स्थान पर क वर्ग आदेश होगा स्तोह हो चुना चूह श्चु। विद्यमान क्या है चू स्तोह चुना चूहु श्चु। स्ु में एक सकार अरे के एक है मालूम है स्तोह चुना चूह जो चूह बोलते हैं ना इसमें स है और चू है, श्चु। है स तो हो गया है क अरे क्या है च वर्ग चू यहाँ विद्यमान है या नहीं विद्यमान हो तो सवन का ग्राहक होगा सवन की संख्या होगी क्योंकि चू जो उदित है वो अप्रत्यय हो अथवा प्रत्यय हो ऐसा नहीं कहा गया सूत्र में जो अप्रत्यय कहा गया किसके लिए आन के लिए ऐसे चो कु टू टू है विद्यमान ट वर्ग टू कहेंगे तो ट वर्ग शु कहेंगे तो चवर्ग ये विद्यमान होने पर भी सवन की संज्ञा है चू, चु कवन का ग्राहक है संज्ञा को ग्राहक कह देते हैं संज्ञा है नाम नाम लेंगे तो नामी का ग्रहण हो जाता है नामी का ज्ञान होता है संज्ञा का नाम उच्चारण करने से संज्ञा उच्चारण करेंगे संज्ञा ग्रहण होता है इसलिए संज्ञा संज्ञा ग्राहक होता है नहीं कि अनुदित सूत्र खाली ग्राहक करता है और कोई संज्ञा ग्राहक नहीं ऐसा नहीं ये नहीं ग्राहक संज्ञा कोई नहीं है अनुदित सूत्र ग्राहक संज्ञा करते हैं नहीं सूत्र ग्राहक संज्ञा बनाता है या संज्ञा सूत्र बनाता है सवर्ण संज्ञा बनाता है सवर्ण संज्ञा बनाता है नहीं ग्राहक संज्ञा नहीं बनाता है कभी नहीं कहना है ग्राहक संज्ञा ग्राहक संज्ञा नहीं संज्ञा ही सूत्र संज्ञा सूत्र ही संज्ञा बनाएगा इससे कुचु तो पांच संज्ञा हो गई और बाकी कितने हैं <coughs> बाकी कितने है? चौदह या तेरह अन् में तो नौ पाँच चौदह आ जाएंगे किंतु ह और र ये संज्ञा उसके सवर्ण कोई है ही नहीं एक ही समय में इसको संज्ञा रूप से व्यवहार नहीं करते ह र के सवर्ण कोई है नहीं नहीं वन से हो सबन की संज्ञा किस किसकी संज्ञा अपने है सबर्ण कोई है ही नहीं बाकी या, वा, ये सबन की संज्ञा है यह का कोई सबर्ण है कौन है अनुनासिक अमुनाशिक व का, का? अनुनासिक ल का तो यह कितने प्रकार है व कितने है ल कितने है तो अभी छह संज्ञा हो गए हैं कितने संज्ञा तीन दो है कौन सी संज्ञा है अनुनासिक है संज्ञा अनुनासिक है संज्ञा कस्य अनुनासिक की अनुनासिक की दोनों की अनुनासिक है संज्ञा कस्य दुनासिक अनुनासिक कहेंगे यह कहेंगे तो अनुनासिक है ना अनुनासिक है ना दोनों ग्रहण हो जाएगा वह कहेंगे तो दोनों ल कहेंगे तो दोनों तो संज्ञा अनुनासिक है या अनुनासिक है अनुनासिक संगी अनुनासिक है या अनुनासिक है हैं संगी दोनों है अनुनाशिक भी संज्ञ है अनुनासिक भी संज्ञ है और संज्ञा संज्ञा क्या है देखो अनुनासिक कोई कोई बोलते हैं अननुनासिक है संज्ञा दिया तेना तेना अनासिकास्ते द्वो संज्ञा ते के यावला यावला जो संज्ञा है कौन अनुनासिक है या अननुनासिक है अनुनासिक कितने की संज्ञा है दो की और अनुनासिक य कितने की संज्ञा है वो संज्ञा नहीं है अनुनासिक व कितने की संज्ञा है अनुनाशिक व कितने की संज्ञा है दो की अनुनाशिक ल कितने की संज्ञा है और अनुनाशिक ल कितने की है और तो संख्या नहीं है अनुनासी की संज्ञा है दो दो की या भी दो की वा भी दो की ली दो की संज्ञा है ए ये संज्ञा है संज्ञा है ओ संज्ञा है <laughs> ए संज्ञा कौन बनाएगा हम से ए संज्ञा बनाता है कितने इसकी संगी है बारह बारह में रस्सों कितने है, है। रस्सों नहीं, नहीं। दीर्घ है कितने दीर्घ छः अप्रत कितने छः दीर्घ छः हो गए अनुनासिका कितने है अनुनासिक अनुनाशिका तो अन्नासिक अनुनाशिका छः बारह हो गए और दीर्घ छः पूर्त छः बारह कितने हो जाएगा इधर होगा वो तो दीर्घ में से कुछ अनासिक कुछ अनासी कहे दीर्घ है ना दीर्घ जो छह है उसमें अनुनासिक अनुनासी का है दोनों दीर्घ में अनुनासिक अनासिकसिक दोनों आ जाएंगे नहीं कि दीर्घ बार अलग अनुनासिक बार अनुनासिक का अलग ऐसा नहीं अच्छा ए होगी तो संज्ञा ए संज्ञा है कितने की बार क्या संज्ञा है ए संज्ञा है कितने की संज्ञा है अठारह अ की संघी कौन है अठारह ई की संघी तो ऐसे कहते हैं अ ग्राहक जहाँ कहेंगे अत्यदा दिनाम अह क्या कहा आगे सूत्रा के को अ होता है अ कहेंगे तो अठारह जाएंगे अ है संज्ञा अष्टादश का ग्रहण हो जाएगा होगा या नहीं होगा क्यों नहीं होगा हाँ देखो अत्यदा दिनाम अह अद्यमान है ये विद्यमान है कार्य कार्य से ये सवन की संज्ञा नहीं होगी जब विद्यमान होगा तो सबने की संज्ञा अविध्यमान हो तो सबने की संज्ञा होगी अविध्यमान हो तो सबने की संज्ञा है विद्यमान हो तो, हो तो? नहीं, नहीं होगा अच्छा अ एक संज्ञा अतने वर्ण हैं अच में नौ और या वाला कितने होगी तीन नौ तीन बारह और कुछ छोटे तो पाँच कितने हो गए सत्रह ये सत्र संज्ञा है बनते हैं इस सूत्र के द्वारा असंज्ञा है हाँ इसलिए ये सूत्र ग्राहक संज्ञा नहीं कहना सवन संज्ञा नहीं कहना शवन की संज्ञा शवन है संज्ञी हो गया यहाँ जो अप्रत्यय विशेषण किसकी है किसका है अप्रत्यय विशेषण किसका है अन अप्रत्य का अप्रत्यय का प्रत्यय अप्रत्यय प्रत्यय शब्द से क्या लेना विद्यमान कार्य लेना जो विद्यमान ईको यन अचे में इन है अचे तीन प्रत्यारे में आया है इक में कितने बनने हैं चार इसमें कितने कौन से ई संज्ञा है क्या सवन का ग्राहक है ऊ सवन का ग्रहण करेगा रि रि सवन का ग्राहक है यन में कितने बनने हैं या वर्ण है कितने का ग्राहक होगा य यहाँ संज्ञा नहीं है यह यहाँ संज्ञा नहीं क्यों संज्ञा नहीं ये विद्यमान है तो यौन को प्रत्यय कहेंगे यन प्रत्यय है अनुदित सूत्र विचार करते समय यौ को प्रत्यय कहा जाएगा और कभी प्रत्यय नहीं कहना यौ कोई प्रत्यय कहेंगे तो लोग हंसेंगे यौ कहाँ प्रत्यय है किंतु अनुदेश सूत्र विचार करते समय प्रत्यय का अर्थ प्रतीय ति प्रत्यय प्रत्ययतः का विधियते इस सूत्र में विद्यमान क्या है एकोण जी सूत्र में विद्यमान क्या है यण इसलिए यण भी प्रत्यय अनुदित सूत्र विचार करते समय कहना और बाकी कभी विचार करते समय यण को प्रत्यय नहीं प्रत्यय संज्ञा आगे आने वाली प्रत्य आए, अध्या, अध्या, अध्या, प्रत्य है प्रत्यय अध्याय आया तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय पंचम अध्याय तीन में सो प्रत्यय है यहाँ अनुदित सूत्र में जो अप्रत्यय में प्रत्यय शब्द आया ये तत्पत्यम तत्व ये प्रत्यय को लेना है नहीं लेना कभी कोई कहेगा तस्यापत मन प्रत्येएगा उसको छोड़कर बाकी अन् को लेना ऐसा नहीं यहाँ तो प्रत्ययतः विद्यत प्रत्य इति प्रत्यय प्रत्यय का क्या अर्थ हुआ विद्यमान कार्य देखो प्रमाण है अति अष्टादशा नाम संज्ञा सूत्र में नीचे लिखा है आ इति अति इति संज्ञा अ क्या है संज्ञा कितने की अष्टादशी तो क्या संज्ञा हुई अनुध सूत्र के द्वारा असंज्ञा वर्ण संज्ञा है देखो दिया है सवन से संज्ञा तुल्या से प्रयत्न करता है सवन संज्ञा सवन ही संज्ञा है ये सवन नहीं संज्ञा नहीं सवन क्या संज्ञा मेरा नाम मेरा नाम मैं हूँ क्या सवन की संज्ञा सवन संज्ञा नहीं सवन की संज्ञा सवन ही संज्ञा है आपका नाम आप ही नाम है क्या आपका नाम आपसे भिन्न है ना नहीं नाम आपसे भिन्न है सबर्ण की जो संज्ञा है वो सवर्ण है सवर्ण की जो संज्ञा है वो सवर्ण नहीं है ने की संज्ञा उसकी उसका संगी है ना तो अंध सूत्र सवर्ण संज्ञा करेगा ग्राहक संज्ञा हाँ ग्राहक संज्ञा करेगा कोई हाथ उठाओ अभी कभी नहीं करना ग्राहक संज्ञा नहीं बनाता है क्या संज्ञा बनाता है देखो सवर्ण सवर्ण संज्ञा क्या संज्ञा कहेंगे तो मैं किसी की संज्ञा नहीं पूछता यदि भाई किसकी संज्ञा तो उत्तर देना सवर्ण की मैं कहता तो क्या संज्ञा करेगा अवर्ण ना अ ई अना अ ई उ संज्ञा है कुत संज्ञा नहीं ने, ने, ने, है शुभ संज्ञा है हाँ ये भी संज्ञा है ध्यान रखना अत्रेवान परेण नकारेना बोलो अणुदृष तरह बोलो अनुदित सवनस्य रिकारस त्रिंशत क्या प्रातिपद है त्रिशतः में त्रिशत ये एक वचन है बहुजन हैं कौन से विभूति हैं प्रथमा प्रथमा है और प्रथम एक वचन त्रिशतः प्रथमा एक वचन है नहीं ष्टीय एक वचन मरुत का प्रथमा एक वचन क्या बनता है मरुत और त्रिंशत का त्रिंशतः बन जाएगा ष्ठिय वचन है त्रिंशतः ये जो त्रिंशत शब्द है त्रिंसत त्रिंशत कश्य त्रिंशतः तीस की तीस क्या है तीस क्या चीज है घट है या गो है या पेड़ है तीर्थ संज्ञा जो है तीर्थ घट है या तीस मनुष्य है इतने पेड़ हैं हाँ तीस वर्ण की संज्ञा त्रिंशतः वर्णाना क्या कहेंगे त्रिंशत वर्णा नाम वर्ण से नहीं त्रिंसतः वर्णानाम त्रिंशत गावह क्या कहेंगे त्रिंशत गाव गाव बहुचन होगा त्रिंशत ब्राह्मण त्रिंशत घटा घट बहुचन हो गया कि त्रिंशत एक वो चनगा त्रिंशत ब्राह्मण कभी था था था था <brahim>। कभी जति कहेंगे ना तीस तीस दो मिल जाए साठ कहेंगे तो दो तीस हो जाएगा एक त्रिंशत और एक त्रिशत दो मिल जाएगा तो क्या कहेंगे दे त्रिंशत दिवचन हो जाएगा वहाँ एक तीस और एक तीस होगा हु तो क्या कहेंगे दे त्रिंशत और तीस तीस नब्बे कहेंगे तो क्या कहेंगे तीसरा त्रिंशत बहुवचन हो गया तीन तीस तीस कितने तीन तीसरह त्रिश्द तेलेंगे तीन को तेलिंगे में क्या कहेंगे तीन को तेलिंगा में क्या कहेंगे तीसरा बहुचन तीसरा त्रिंसत ये बहुवचन हो गया ये तीर्थ तीन है किन्दु यहाँ तीस क्या है वर्ण वर्ण कति अति यहाँ में संगी जो की संगी कितने वर्ण है त्रिंसत वर्णा वर्ण कति त्रिंसत त्रिंसत वर्ण क्या है संज्ञा या संगी है संगी रिकार संज्ञा है कितने की तीस किसका है तीस वर्ण की संज्ञा है कौन रिकार त्रिशत त्रिंशत आगे वर्ण नाम जैसे अति अष्टादा नाम संज्ञा अष्टादशा नाम वर्ण नाम अष्ट वेद की संज्ञा है परह सिकर्ष संहिता सहितः सहितः वर्णान मतिशहित सन्निधि संहिता संग सन्निक्निधि सन्निक पास में रहना किंतु तो सन्निकर्ष कैसे पास में यहाँ से बद्रीनाथ पास में है या बसीटी गुफा पास में बताओ बसीडी गुफा पास में बद्रीनाथ के अपेक्षा पास में है नहीं ये पास में पास में लक्षण झूला पास में या वसिठ को पास में उसके पास में तो देखो बद को गुफा को भी पास कहते हैं कहते हैं ना नहीं इसी प्रकार सन्निकर्ष जब होगा एक वर्ण के बाद एक वर्ण पास में रहेगा तो सन्निकर्ष हुआ एक वर्ण कहा करके फिर दो घंटा छोड़कर और एक वर्ण कहा दूर हो गया ना जल्दी कहेंगे तो होगा घटम कि मुक्तम घटम कहकर आगे जो किम कहा ये बीच में क्या व्यवधान हो गया व्यवधान हो गया ना है ना नहीं किंतु एक दो दिन तो व्यवधान है नहीं ना कम व्यवधान है पास में तो है किंतु व्यवधान हो गया सन्निकर्ष में कहते परह सन्निकर्ष अत्यधिक सन्निकर्ष हो तो उसका नाम होगा संहिता क्या नाम होगा संहिता है कि संज्ञा है संहिता नाम है संहिता भी एक संज्ञा है किसकी संज्ञा होगी संहिता स्वयं संज्ञा है संहिता है वर्णान अतिशहित सन्निधि वर्णों के अतिशयत सन्निधि हो इसको ही संहिता कहेंगे सनिधि को अतिशहित सन्निधि कैसे एक वर्ण उच्चारण करने के बाद हम यदि थोड़े बहुत छोड़ दिया तो संहिता संज्ञा नहीं है अतिशहित का क्या अर्थ है बिल्कुल छोड़ेगा नहीं ये भी अर्थ नहीं है एक वर्ण उच्चारण करने के बाद और एक वर्ण बोलेंगे अवश्य ही बीच में थोड़ा व्यवधान हो ही जाएगा होगा ना नहीं उसको कहते अर्धमात्रा काल स्वर वर्ण एक स्वर वर्ण का उच्चारण करेंगे रसों को एक स्वर वर्ण का उच्चारण करेंगे कितने समय लगता है एक मात्रा दीर्घ का उच्चारण करेंगे तो दो गुणा है प्रता का उच्चारण करेंगे तो तीन मात्रा है व्यंजन उच्चारण करते समय कितने मात्रा लगेगा मालूम में व्यंजन ह्रस्व होता है दीर्घ होता है प्रत होता है बताओ तीनों व्यंजन ह्रस्व नहीं होता है दीर्घ नहीं होता है पुतन नहीं होता है व्यंजन ह्रस्व नहीं दीर्घ नहीं पुतन नहीं कैसे पता चलेगा ह्रस्व दीर्घ प्र क्यों नहीं उलोज रस्व दीर्घ प्रत में ह्रस्व संज्ञा किसकी होती है अच ऊ कालजोच एकमात्रिक हो तो हृस्व संज्ञा अच की ही हृस्व संज्ञा अथवा दीर्घ संज्ञा अथवा बोलते हो उत्तर दे तो महेंद्र उधर क्या दीवार देखते हो बोलते समूह के बंद रहता है जब हम पूछते हो उत्तर देना चाहिए जो इससे रहता है पता चलता है सोता है जब बोलते ह्रस्व संज्ञा आज की होगी अब हल की होगी दीर्घ संज्ञा प्रता संज्ञा इसी में ये इस सूत्र में बताया था कोई के पूछते हैं ऊका लो दीर्घ प्रता में अज क्यों कहा अज नहीं कहें तो क्या होगा हल की संज्ञा हो जाएगी हल की अज संज्ञा हो जाएगी एक हल है उसकी अच्छ संज्ञा हृस्व संज्ञा हो जाएगी हैं दो हल एक साथ रहेगा हृस्व संज्ञा हो जाएगी आज नहीं कहेंगे तो हृस्व संज्ञा हो जाएगी कहेंगे एक व्यंजनवन का उच्चारण का हल अर्धमात्र दो व्यंजन एक साथ कहेंगे तो एक मात्र हो गया उस्व तो जैसे उ एक दो एक मात्र उच्चारण करने से हृस्व संज्ञा हुई दो व्यंजन वन मिल उच्चारण करेंगे यदि उ कालो झ्रस्व सूत्र में अच छोड़ देंगे उसकी भी ह्रस्व संज्ञा हो जाएगी इसलिए अच कहा है क्या कहता है हाँ ये उस व्याकरण के समय में उच्च अभी दो व्यंजन व्यंजनवन मिलकर के यदि उच्चारण हुआ उसको ह्रस्व कहेंगे या नहीं कहेंगे हृस्व संज्ञा है या नहीं नहीं है क्योंकि उकालो झ्रस्व सूत्र में अच कहा अच ही ह्रस्व अथवा दीर्घ अथवा प्लत होता है व्यंजन बन नहीं होता है उ कालो लो झ्रस्व दीर्घ सूत्र से आज को छोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे नहीं हुआ देखो ऊका लो झ्रस्व दीर्घ प्रत सूत्र से आज को छोड़ देंगे तो क्या सूत्र बोलेगे उलो ह्रस्व दीर्घ प्रत हो जाएंगे ना तो वहां व्यंजन बन की हृस्व संज्ञा हो जाएगी व्यंजन की हृष्व संज्ञा हो जाएगी तो कहीं दो व्यंजन मिलकर रहेंगे तो क्या संज्ञा होगी ह्रस्व संज्ञा हृस् संज्ञान पर आगे आएगा जिसने पढ़ा मालूम होगा दो व्यंजन से रसस्य पीति कृति तु को रक्ष धातु रक्ष क स आगे ल्यप प्रत्यय रहेगा तो तु कागम हो जाएगा रक्ष ध प्रत्यक्ष प्ररक्ष ऐसे आता है कोई कोई यहाँ से वाराणसी जाएंगे तो वहाँ से पूछेंगे जब प्रत्यक्ष परक्ष कह दिया तो चुप होंगे नहीं तो करेंगे क्या पढ़ाए लोग तो इतने मालूम है रस की स्वर वर्ण की ही रस संज्ञा दीर्घ संज्ञा प्लत संज्ञा होती है होती है अब संहिता में क्या क्या वर्ण रहना चाहिए मालूम है रस वर्ण रहना चाहिए व्यंजन वर्ण रहना चाहिए मालूम है कोई कोई वर्ण से कुछ नाम नहीं कोई भी वर्ण वर्णा नाम अति संहिता सन्निधि एक वर्ण उच्चारण के बाद दूसरा वर्ण उच्चारण करेंगे तो बीच में कितने व्यवधान होता है अर्धमात्रा व्यंजन वर्ण उच्चारण करते समय कितने लगेगा अर्धमात्रा एक व्यंजन उच्चारण करने के लिए अर्धमात्रा चार व्यंजन उच्चारण करें तो अर्धमात्रा हैं दो मात्रा हो जाएगा चार वर्ण मिलकर आधा आधा मिलकर दो मात्रा हो जाएगा एक वर्ण व्यंजन वर्ण उच्चारण करने के लिए कितने एक व्यंजन हो अथवा सर्वण हो उसके बाद दूसरा वर्ण उच्चारण करेंगे बीच में बिल्कुल व्यवधान के बिना अपचारण करेंगे तो भी अर्धमात्र काल तो अवर्जनीय छोड़ नहीं सकते अवश्य ही व्यवधान होता है उससे अधिक व्यवधान नहीं होना चाहिए तब संहिता संख्या होगी संहिता संख्या होने के लिए एक वर्ण और दूसरे वर्ण के बीच में कितने मात्र व्यवधान होनी चाहिए अर्धमात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए थोड़ा अधिक हो जाए संहिता तो संज्ञा नहीं होगी अतिशहित सन्निधि का ही अर्थ है अतिशहित संधि संहिता संज्ञ सहिता संज्ञा जिसके उसका नाम हो गया संहिता संज्ञा संहिता संज्ञा को होगा हलो नंतरा संयोग अज भी रव्य बहिता हल संयोग संज्ञा है स्यो हल हल हा। का प्रथम बहुचन है हल हा। हाल, हल हलो हल हा। सप्तम क्या बनेगा बोलो हली हली हलो हल सु चतुर्थी तृतीया हली भी कौन बोला हल भी हाँ हली नहीं हल भी हलाह हाँ, व्यंजन न हो अनंतरा अनंतर शब्द का क्या अर्थ मारे में अंतर रहित अंतर का व्यवधान अविद्यमान जिसमें व्यवधान नहीं हो उसको कहेगा अनंतर अनंतर मंत्र व्यवधान नहीं हो ऐसे व्यंजन न हो उनको कहेंगे संयोगान व्यवधान कैसे होगा ये दोनों के व्यवधान करने के लिए दो वस्तु एक है दो भाग कर बीच में व्यवधान कर दो भात खाते हैं ना भात को दो भाग कर व्यवधान करो बीच में यदि भात लगा दिया दो भाग हो गया दाल है व्यवधान करने के लिए बीच में दाल मिला दो दो भाग हो जाएगा बीच में कुछ भात रख दो दो भाग हो जाएगा व्यवधान सजातीय से होगा बीजातीय से होगा हाँ दाल सब्जी दो भाग करना है तो बीच में कुछ दूसरा रख दो तो व्यवधान हो जाएगा पानी जमीन में रखते बीच में मेड़ है मिट्टी का तो व्यंजनवन का जो व्यंजन वन न्यवहित नहीं हो व्यंजनवन का व्यवधान व्यंजनवन से होगा दो तीन व्यंजनवन है बीच में और दो व्यंजनवन रख दो व्यवधान हो जाएगा कितने वन व्यंजन हो जाएंगे पाँच हो गए व्यवहित है अव्यवत हो अवित हो व्यवधान कैसे होगा? बीच में कोई स्वर बना गया सिद्धांत सिद्धांत में सरवन कितने है सी में ई धा में, में आ, अंत में आगे आ जाएगा सिद्धांत में न दो बजन बने सिद्धांत में न के बीच में तो कितने स्वर है न तो के बीच में व्यवधान है अव्यवधान तो है सिद्धांत द द बीच में सरवण है अभी धा द ध की सायु संज्ञा होगी द ध ये दोनों दो, दो. की संयुक्त संज्ञा होगी दो द ध नौ तक की सायु संज्ञा होगी और में स है धान्त सिद्धांत में द है स और द इसमें स्वयं संज्ञा है ना नहीं।, नहीं बीच में आ गया ई व्यवधान हो गया व्यंजन अज के द्वारा ही व्यंजन वर्ण का व्यवधान होता है सूत्र में अज का नाम नहीं लिया अनंतरा मतलब अव्यवहिता व्यवधान किससे होगा व्यंजन मन का, का? इसलिए वृत्ति भी अजभि भी क्या शब्द है अच अज का तृतीय बहुचन क्या बनेगा अजी चतुर्थी में क्या बनेगा अचे बोर चतुर्थी अचे अजम्याम आज अजभ्य हाँ अजी तृतीय बहुवचन आज के चकार को यहाँ सूत्र लगना चाहिए चुह कु हो जाएगा तो स्पष्ट नहीं होगा इसे अजबी रखा समझे अजबी नहीं तो अजबी हो जाएगा अजों के द्वारा व्यवधान रहित कौन हल व्यंजन उनकी क्या संख्या होगी स्वयं स्वयं संख्या एक एक को नहीं दोनों की मिला करके द ध मिलकर करके संयुग संज्ञा केवल द संयुग नहीं केवल ध भी संयुग नहीं द ध मिलकर करके गुण संज्ञा किसकी होती है आधे गुण अ ए दो मिलेंगे तो गुण कहेंगे या केवल अ को गुण कह सकते हैं केवल अगुण है ए केवल गुण है हाँ किंतु यहाँ व्यंजन में न दो मिल गया तो संयुक्त संज्ञा है एक संयुक्त है ये भी संयुक्त नहीं सिद्धांत धा में द एक संयोग और ध एक संयोग दो संयोग होगा नहीं हलह हा, सब व्यंजन में निमिल करके संयोग संज्ञा है द ध मिल करके एक संयोग है संयोग संज्ञा शिव संयोग संज्ञा होती है ये सूत्र हलो नंत्र संयोग ये क्या सूत्र संज्ञा करेगा संज्ञा सूत्र है क्या संज्ञा करेगा संयोग और उसके पहले जो सूत्र है वो क्या संज्ञा करेगा संहिता संज्ञा पदम सुबंत पद संज सियात ये तिगंत नहीं तिंग तिंगंत क्या कहेंगे नृतावस ने